सहकारिंग वाक्य प्रकरण स्थान, स्थान समाख्या तो का विचार अनुभव कर रहे थे आगे प्रकरण निरूपण पृष्ठ संख्या बयानबे नाइन्टी टू उभयाकांक्षा तो प्रकरण यथा इत्यादि समिधि प्रयाजादीसु सो यजति वाक्ये फल विशेष से निर्देशा समधियाग नावती बोध अन कि दर्शपूर्णमाक्य दर्शपूर्णमागेट बोध अन कथम उपकारा इथम से उभयाकांक्ष प्रयाजादीनाम दर्शकूर्ण महासा वक्त उभय आकांक्षा प्रकरण कौन किसी का अंग होगा ये निर्णय हो रहा है अभी प्रकरण एक प्रमाण है जिससे निर्णय होगा कि कौन किसका का अंग होगा तो प्रकरण प्रमाण से वो अंगांगी भाव निर्णय होगा जहाँ अंग और अंगी दोनों में आकांक्षा रहे अंग में भी आकांक्षा है अंगी में भी आकांक्षा है दृष्टान्त दिखाते हैं यथा प्रयाजाधीसु प्रयाज ये पृष्ठ संख्या है 46, 46। इसका में नीचे दिया है यजति बरही यजति समिधो यजति यजती पातन यजति स्वाहाकार यजति ये पांच इनको कहा जाता है प्रयाज तो ये इष्टि याग का ये अंग बनते हैं अभी ये प्रयाज इष्टि जो मुख्य याग है दर्शपूर्ण मास उसका अंगो कैसे बनेगा कैसे प्रकरण प्रमाण से बनेगा, से बनेगा। तो यथा प्रयाजादिशु समिधो यजती इत्यादि वाक्य अभी दिखाते हैं प्रयाजादि हो जाएंगे अंग दर्शपूर्ण मास हो जाएगा अंगी ये दोनों में आकांक्षा होनी चाहिए अभी दिखाते हैं तो समिधो यजति इत्यादि वाक्य फल विशेष अनिर्देशा यह समिधो यजति ये प्रयाज कर्म करने से इसका फल क्या होगा ये नहीं कहा गया तो खाली कहा गया कि समिध याग न भावेत कहा गया समिधो यजति यजती अर्थात समिधो यागे न भावयेत याग कौन सा कहते हैं समिध याग ये आग का नाम है तो समिध याग्ञ न भावयती ये तो वाक्यर्थबोध तो हुआ किंतु तो इति बोध अनंतरं किम भावयेत इति उपकार्य आकांक्षा समिति याग के द्वारा क्या साध्य सिद्ध किया जाएगा किम भावये तभी तो अर्थात तो समिध जो प्रयाज का एक अंग है तो मतलब प्रयाज का एक अंश है वो तो उसमें कि भावाकांक्षा रहा अर्थात इस कर्म का फल क्या होगा दर्शपूर्णमासवाक्य दर्शपूर्णमा स्वर्गम भावेदनतरम दर्शपूर्णमा स्वर्गम भावेद ये दर्शपूर्णमासवाक्य से बोध हुआ तो होने पर कथम ये दर्शपूर्णमास कर्म कैसे करेंगे ये इति उपकारक आकांक्षा कथम भाव कथम भावएत अर्थात जैसे कहा गया कुछारेण का आगे कथम छिन्द्या उत्तर जो आएगा उसको कहते हैं इति कर्तव्य था कर, अने प्रकारेण छ्याया इसी प्रकार के कह दिया गया दर्शपूर्ण महाभ्याम स्वर्ग भावएत स्वर्ग साधय किंतु तो कथम साधयत दर्शपूर्णमास कैसे करेंगे कहते ये ये सब अंग है इसको कहते हैं कथम भावाकांक्षा इतिभाकांक्षा इतम च उभयाकांक्षा प्रयाजादीना दर्श पूर्णमास अंगत्व इसी प्रकार से प्रयाजादि दर्शपूर्णमास का अंग हो प्रयाज में किंग भावित ये आकांक्षा रहा और दर्श में कथम भाव ये आकांक्षा रहा अभी दोनों में आकांक्षा रहने से परस्पर आकांक्षा इससे बोध हो जाएगा है उसी प्रकरण में प्रकरण में से प्रकरण में नहीं तो अन्यत्र कहीं रहेगा ये क्यों उसमें आकांक्षा हो सकता है नहीं हो सकता है अभी इसका टीका देख लीजिए आकांक्षा तुम क्षेत्र लक्षणम आकांक्षा क्या है कहते हैं आकांक्षा तुम ये लक्षण है मतलब प्रकरण का लक्षण खाली आकांक्षा इतना ही कर देंगे आकांक्षा प्रकरणम तो कहने से शाब्दोध कारणीभूता आकांक्षा शब्द बोध होने के लिए आकांक्षा योग्यता सनिधि वो तीन कारण होते हैं खाली आकांक्षा प्रकरण कह देंगे तो शब्द बोध का जो कारण आकांक्षा उसमें अति प्रसि हो जाएगी इसलिए कहते हैं दोनों में आकांक्षा और उभय आगे ठीक में कहते हैं उभयत्व चेत तथा उभयत्विने घटपटाद अति क्या थी खाली कहेंगे उभय प्रकरणम तभी ये में उभयत्व रह जाएगा इसलिए कहते हैं उत्तर दलम उभय भी होना चाहिए आकांक्षा ये तो परस्परम उभयाकांक्षा यहाँ कुछ नहीं आगे 93 थ्री पृष्ठा में तच प्रकरण द्विविधम ये प्रकरण प्रमाण हुए ये दो प्रकार महाप्रकण अवांतर प्रकरण च इति महाप्रकरण में जो मुख्य कर्म है उसका अंग निर्णय होंगे अवांतर प्रकरण अंग का कौन अंग होगा वो निर्णय होगा ये दो प्रकार के आगे उदाहरण देंगे तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम मुख्य भावना फल भावना भावना दो होते हैं शाब्दी भावना आर्थिक भावना फल कौन हो जाएगा आर्थिक तो भावना तो यहाँ मुख्य भावना तो फल भावना फलो मुख्य हो गया आर्थिक भावना मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम मुख्य भावना संबंधी प्रकरण अर्थात तो जो क्रिया है दर्शपूर्णमास याग वहाँ कें भावय यागे न भावित की कम भाव स्वर्ग भाव कथम भाव अंगजातेन प्रयाजादि इस प्रकार कर देंगे तो मुख्य प्रकरण हुआ तेना च प्रयाजादीना दर्शपूर्णमासा अंग प्रयाजादी दर्शपूर्णमास अंग हो जाएंगे ये मुख्य प्रकरण महाप्रक के प्रमाण से तो था जो महाप्रकरण प्रकृत एव उभयाका निकृत यहाँ दो दे दिया ना संभवान तो संभवान एक नौकार एक नौकार रहेगा एकगा और नहीं तो आगे न तू का न काटेंगे तो यहां दो नौकार रहेगा जैसे करेंगे एक तकृत एव ये जो महाप्रकण ये प्रकृति में ही केवल ये अंगांगी भाव निर्णय करेगा क्यों कहते हैं प्रकृत एवं उभयाकांक्षा उभयाकांक्षाया प्रकृति में ही उभयाकांक्षा हो सकती है न तो विकृत विकृति में उभयाकांक्षा नहीं होगी क्यों नहीं होगी तत्र तो अभी विकृति याग मान लीजिए दर्शपूर्ण मास प्रकृति विकृति सौर्ययाग हो गया अभी सौर्यग में आकांक्षा नहीं रहेगी कि कथम भावयत ऐसा नहीं रहेगा क्यों कहते अति देश वाक्य है प्रकृति बद विकृति ही कर्तव्य फिर विकृति याग को आकांक्षा ही नहीं रहेगी कि कथम भावयत रहेगा जैसे प्रकृति भा ऐसे कर दीजिए न तो तत्र अर्थात विकृत प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या अतिदेश न तो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य ये अतिदेश हो जाने से जो विकृति याग है शौर्य याग इत्यादि उसमें कथम भावाकांक्षाया उपशमय विकृति याग में कथम भावाकांक्षा ही नहीं रहेगी उपशमय न उपशम हो जाने से तो इसलिए ये वो महाप्रकरण विकृति याग में नहीं लगेगा तो जो विकृति याग है उसमें कभी भी अंग प्रकरण प्रमाण से निर्णय नहीं हो पाएंगे किंतु कहीं विकृति विक में कुछ अंग ग्रहण होते हैं, जो कि प्रकृति से नहीं आता है अभी उनको किस प्रमाण से लेंगे अब तो कह दिए विकृति में प्रकरण प्रमाण जाएगा नहीं तो कहेंगे वो प्रकरण से नहीं होगा आगे स्थान है निधि प्रमाण से ग्रहण स्थान विकृति याग के पास में वो गया, इसलिए प्रमाण से ग्रहण हो जाएंगे प्रमाण से नहीं ग्रहण होगा, क्योंकि प्रकरण जो महाप्रकरण है ये केवल प्रकृति में ही जाएगा इसके लिए दृष्टांत तो दिखाते हैं कथम भाव कांक्षाया उपमे न अपूर्व अंगान अपी उभयाकांक्षा या विनियोग असंभवात अपूर्व अंग अपूर्व बनाने के लिए जो कुछ अंग होते हैं तो वो अंग भी उभयाकांक्षा प्रकरण प्रमाण से विकृति में विनियोग असंभवात विकृति आग में ये उभयाकांक्षा नहीं रहने से प्रकरण प्रमाण से विनियोग नहीं हो पाएगा इसीलिए अपूर्व अंगान जो कि विकृति का अंश है स्थानादेव विकृतियों तत्व आगे जो पंचम प्रमाण है स्थान प्रमाण उससे विकृति का अंग बनेंगे ये दृष्टांत तो देते हैं टीका में देखिए कथम भावाकांक्षाया टीका में एक दो तीन चार सप्तम छक्ति में दिया कथम भावाकांक्षाया है तो इति कर्तव्यता आकांक्षाया इति आकांक्षायाथ भाष्य में दिया मूल में दिया चतुर्थ पंक्ति में कथम भावाकांक्षाया उपशमन आग का कथम भावाकांक्षा उपशम हो गया क्योंकि तो प्रकृति प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य तभी ये जो कथम भावाकांक्षा उसका अर्थ टीका में कहते हैं इति कर्तव्यता आकांक्षा अनेक कर्तव्य तथा च उपहोमादीनाम अपूर्वांगा नाम उपहोम ये एक अपूर्वांग है अपूर्व अर्थात जो करने से अपूर्व बनेगा अपूर्वांगा नाम उपहोमादि भी भावयेत तो वो कर्म वो वाक्य पढ़ दिया गया उपहोमादि भी भावयेत किम भावएत ये अस्थि आकांक्षा ये जो उपहोम वाक्य पढ़ा गया उसका कुछ फल नहीं कहा गया इसलिए उपोहोमो वाक्य में तो अने कर्मण कं भावती आकांक्षा तो रहेगी उसका उपहोम अस्ति वाक्य आकांक्षा अस्थ अस्ति आकांक्षा तथापि ये उपोहोमो का मुख्य मुख्ययाग हो गया विकृति विकृतिग शौर्य तथा विकृति से सौर्य शौर्ययाग का प्रकरण में पढ़ा गया ई उपहोम कर्म तो उपहोमों में तो कोई फल नहीं कहा गया इसलिए उपहोम में आकांक्षा रहेगी कि ये किम भावित इस कर्म के द्वारा किंतु तथापि शौर्यादि विकृति याग अतिदेश अतिदेशवाक्य प्राप्त प्राकृत अंगेर एवं नैराकांक्षेण सौर्य हो गया विकृति याग प्रकृति हो गया दर्शपूर्णमासा कभी शौर्य आदि विकृति आगस्य अतिशवाक्य प्राप्त अतिदेशवाक्य प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य उससे प्राप्त हो गया प्रकृत अंग प्रकृतिया का जो अंग प्राप्त हो गया होने से नैराकांक्षीण शरीर व शौर्य आदि विकृति आगस्य नैराकांक्षीण उसमें आकांक्षा नहीं रही नहीं रहने से न अपू अंगाना अपूर्वांगा अर्थात उपहोमादीना उभयाकांक्ष विकृत विनियो संभवती पहले दे दिया न देना न अपूर्वांगा न अर्थात ये जो अपूर्व अंग है उपहोमादि ये उभयाकांक्षा विक्रत इनका विनियोग न संभवती नहीं हो पाएगा ये जो उपहोम में इसमें आकांक्षा रहा रहा किंतु उसका जो मुख्य है अंगी है उसमें कथम भाव आकांक्षा नहीं रहा क्यों प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य अतिदेश से इसका सारे अंग हो गए गया अंगों में आकांक्षा रहा किन्तु उभय आकांक्षा नहीं रहा इसलिए उभय आकांक्षा नहीं रहा उभय आकांक्षा नहीं रहा से यहाँ प्रकरण प्रमाण नहीं हो पाएगा दोनों में आकांक्षा रहना चाहिए ननु पूर्व पक्ष करेगा। प्राकृत अंगानत आपने प्रकृति कर्म से अंग ला करके विकृति को पूरा कर दिए निराकांक्ष कर दिए किंतु प्राकृत अंगान विकृत अप और अप्रत्यक्षणाम कथम विकृति आकांक्षा उपशम हेतुत्व वो भी प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ साक्षात पढ़े नहीं गए हैं तो ये कैसे विकृति का आकांक्षा का उपशम कर देंगे अब का जो अंगल आए वो तो यहाँ विकृति प्रकरण में नहीं पढ़ा गया अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष अर्थात ये प्रकरण में अश्रुत अश्रुत तो होने से ये कैसे आकांक्षा का उपशम कर दिए विकृति याग का आकांक्षा कथम भावाकांक्षा उपशम हो गया कहते हैं कहते हैं कैसे हो गया और वैकृत नाम तो उपहोमादीनाम अत्र पठितत्व जो विकृति में साक्षात पढ़ा गया है उपहोमादि वो तो साक्षात प्रत्यक्ष है पठितत्व न ना। प्रत्यक्षाणाम संभवतः आकांक्षा उपशांति हेतुत्म तु। जो साक्षात यहाँ पढ़े गए हैं उनके द्वारा आकांक्षा उपशांति होना अधिक समीचीन है आप अति देश से ला करके मतलब प्रकृति अंग ला करके यहाँ आकांक्षा शांत करते हैं जो कि प्रत्यक्ष नहीं है और विकृति मतलब इसके पास में पढ़ा गए हैं उप ये साक्षात उपलब्ध है जो साक्षात उपलब्ध है उसके द्वारा आकांक्षा चरितार्थ नहीं करके अप्रत्यक्ष बाकी के द्वारा क्यों आकांक्षा चरितार्थ कर रहे है प्रश्न हो गया वो नहीं नहीं है ना निकृति प्रकरण में वो वाक्य नहीं है आप लाएंगे वहां से लाएंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत उसको कहेगा अभी कि हम ला रहे हैं पूर्व पक्ष कह रहा है साक्षात उपलब्ध है और आप अन्य से क्यों ला रहे हैं ये जो उपहोमा दी विकृति के पास इसे इस कर लीजिए सौर्य याद क्यों आप प्रकृति से ला रहे हैं तो सिद्धांत क्या कह दिया कि प्रकृति से ला करके निराकांक्ष हो गया इसलिए उपहोम प्रकरण प्रमाण से ग्रहण नहीं होगा पूर्व पक्ष कह क्यों ऐसे एक साक्षात है एक असाक्षात है तो प्रत्यक्ष को नहीं लेकर के आप अन्यत्र से ला क्यों रहे हैं ये पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ वैकृत वा। अंगा नाम तो उपहोमादिम अत्र पठितत्व तो प्रत्यक्षण संभवती आकांक्षा उपशांति हेतु अर्थात जो साक्षात पढ़ा गया है उन्हीं के द्वारा ही आकांक्षा उपशांत कराइए चेत पठितत्वेन उप प्रकृतत्व उपहोमादी विकृति में पढ़े गए हैं प्रत्यक्ष होने पर भी अन्य अक्लिप्त उपकारकवाद ये जो हो गए वो अन्यत्र कहीं कार्य नहीं किए हैं नहीं करने से इनका सामर्थ्य के बारे में अभी संशय है तो कहते हैं अन्यत्र अक्लिप्त उपकारकत्वात् अक्लिप्त अक्लिप्त उपकार उपकार अक्लिप्त उपकारक उपकारक है ऐसे नहीं है सिद्ध नहीं है तो अक्लिप्त तो उपकार होने से शीघ्र विकृत आकांक्षा उपात ये सिद्ध नहीं है इनका सामर्थ्य नहीं होने से शीघ्र उपस्थित होकर के विकृति का आकांक्षा को शांत नहीं करवाएंगे यद्यपि वहा वाक्य पढ़ा गया है साक्षात फिर भी इनका उपयोगिता ये पूर्व में परीक्षित तो नहीं है तो नहीं होने से इनसे अर्थात तो फल हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये निर्णय नहीं होगा वो, तो वो आगे कहेंगे की स्थान और प्रमाण से होती नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रकृति का नहीं है वो तो विकृति का ही है इसलिए उससे भी ग्रहण नहीं होगा पूर्व पक्ष शंका किया कि साक्षात वाक्य पढ़ा गया है उसको नहीं लेकर के प्रकृति से क्यों ला रहे हैं ये उपांग।, उपांग।, उपांग से ये उपहोम कर्म का नाम है उपहोम तो वो, वो अंग है उपांग अंग विकृति का अंग होगा प्रकरण प्रमाण से नहीं हो पाएगा से स्थान से हाँ था। तो अभी कि यहाँ तो के प्रश्न किया क्यों आप ला रहे है प्रकृति से ये तो ये प्रकरण प्रमाण से ग्रहण हो जाए क्योंकि प्रकृति से अंग ले आने से जो विकृति आग वो निराकांक्षी हो गया अगर आप नहीं लाएंगे प्रकृति से फिर विकृति आग निराक्षी होगा क्या वह आकांक्षा रहेगा तो प्रकरण प्रमाण से उपहोम अभी शौर्य का अंग बन जाएगा आप प्रकृति से ला करके निराकांक्षा कर देते हैं इसलिए प्रकरण प्रमाण नहीं लग पाता है पूर्व पक्ष कहता क्यूँ ला रहे हैं नहीं होगा आकांक्षा बने रहेगा बने रहेगा तो उपहोम को ले लीजिए प्रकरण प्रमाण से पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत कहता है कि उप को नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसका सामर्थ्य अभी परीक्षित नहीं है इसलिए नहीं लिया जाएगा परीक्षित सामर्थ्य वाला मिलता है तो उसको पहले लेना है जो परीक्षित सामर्थ्य नहीं है उसको नहीं लिया जाएगा सिद्धांति कहते अच्छा आगे ठीक है नतिष्टा नाम तो प्रकृत क्लुप्त उपकारक संभवती तद आकांक्षा उपशमान सामर्थ्यम अतिदिष्टान जो प्रकृति में है उसको भी विकृति में आप अतिदेश कर दिए और वो हो गया अतिदिष्ट अतिदिष्ट जो है वो प्रकृति में अपना चरितार्थ तो हुए हैं मतलब वहाँ सामर्थ्य वाला हुए हैं तो कहते हैं अतिदिष्ठानाम तो वो प्रकृत क्लिप्त उपकारकत्व है न तो वो क्लिप्त सिद्ध है उपकार प्रकृति में होने से उसका सामर्थ्य परीक्षित हो गया कलिप्त तो उपकारति तद तो आकांक्षा उपशमन सामर्थ्यम विकृति याग का आकांक्षा का उपशम कर दे सकते हैं क्यों वो परीक्षित है तेसा तेजाव प्राकृतिक अंगा विकृतो अभी आप प्रकृति का जो अंग उसको विकृति में प्रकरण प्रमाण से लाए क्या नहीं लाए वो तो अतिदेश कर दिए प्रकरण प्रमाण से उपहोमों ग्रहण करने के लिए पूर्व पक्ष कह रहा था विकृति आग में सिद्धांति निषेध कर दिया अभी पूर्व कहता है कि जो प्रकृति से ला रहे हैं उसको प्रकरण प्रमाण से लाइ इसके नेशा प्रकृत अंगा नाम विकृत प्रकरण ग्रहण सी पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है न सेवाच्यम अभी जो प्रकृति अंग है वो विकृति में प्रकरण प्रमाण से नहीं आ पाएंगे विकृति मुख्य हो गया और अंग लाएंगे प्रकृति से प्रकृति कर्म मुख्य अलग है विकृति कर्म अलग है मुख्य है अभी विकृति के लिए अंग लाएंगे प्रकृति से तो प्रकृति अंग अंग हो जाएगा विकृति अंगी हो जाएगा तो होने के लिए विकृति में अभी आकांक्षा है कि कथम भाव किंतु प्रकृति का जो अंग है वो तो प्रकृति यग में चरितार्थ हो गए निराकांक्षी हो गए इसलिए वो भी विकृति याग के साथ प्रकरण प्रमाण से नहीं आएंगे क्योंकि उभ आकांक्षा नहीं रहा वो अंग में आकांक्षा नहीं रहा अंगी विकृति में तो आकांक्षा रहा तो फिर भी उभयाकांक्षा नहीं रहा तो वो भी प्रकरण प्रमाण से विकृति में नहीं आएंगे ठीक में तैसा मे प्रकृत तैसा तो प्रकृत अंगा प्रकृति उनका आकांक्षा उपक्षीण हो गया किनका प्रकृति अंगों का प्रकृति में व्यवहार हो गया आकांक्षा नहीं रहा तो विकृति को यद्यपि कथम भावाकांक्षा है फिर भी प्रकृति अंगों को किम भाव आकांक्षा नहीं रहा नहीं रहने से आकांक्षा नहीं रही अच्छा प्राकृत अंगानाम अत्र उपस्थापक अभावना अनुपस्थित आप प्राकृतिक अंगों को तो प्रकरण प्रमाण से नहीं ला पाए क्योंकि वह चरितार्थ तो है आपके पास क्या प्रमाण है लाने के लिए आप अभी प्राकृत अंगों को विकृति अंगी के साथ अंगांगी भाव करेंगे तो यहाँ तक तो ये स्थिति है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान ये किस प्रमाण से लाएंगे अंगांगी भाव किस प्रमाण से करेंगे पूर्व पूछता है प्रकरण तो नहीं हुआ न प्राकृतिक अनुपस्थित आएंगे ही नहीं क्योंकि उपस्थापक कोई प्रमाण नहीं है नहीं होने से सिद्धांत कहता है कि उपमन प्रमाण से उपस्थापक सत्वन उपम एक प्रमाण है मीमांस के लोक उपमान तेम अत्र उपस्थितवाद उपमान प्रमाण प्रकृति प्रकृतिवत बत् घटित अतिदेश बत जहाँ रहेगा अर्थात उपमान करता है ऐसे जैसे गोवत गवय गो कहते हैं गौरीव गवय है वो, ना गो सदृश गवय कहते हैं उपमान हो गया गोवत कितु मीमांस कर नैयायिक में ये उपमान प्रमाण में थोड़ा अलग है नया एक लोग कहेंगे कि वो सदृशो गवय मीमांस को लोग कहेंगे गवय सदृशी मदिया गो अर्थात इसके बराबर ये मदियागु क्यों ऐसे कहते हैं मीमांस लोग नया एक लोग जो कहते हैं कि वो सदृश गवयया तो उनको पूछते हैं कि गवैया आपका सामने में है और सादृश्य जो है सादृश्य हो गया कि तदगत भूयो धर्मवत तद भिन्न भी हो तदगत भूयो धर्मवत ये धर्म यही सादृश्य हुआ आपके सामने में गवय है और सादृश्य सादृश्य ये भी अभय आपको गवय में प्रत्यक्ष हो रहा है ये उपमान प्रमाण यहाँ क्या करेगा तो आपको गवय भी प्रत्यक्ष हो रहा है ये भी तो सादृश्य भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है समान धर्म दिख रहा है तो इसमें उपमान प्रमाण कहाँ लगेगा तो इसलिए न्यायिक लोग कहेंगे उपमान प्रमाण से हम इसमें शक्ति ग्रहण करवाते हैं तो यह में सादृश्य ज्ञापन नहीं करवा रहे हैं ये तो हम यहाँ शक्ति ग्रहण करवाते हैं तो मीमांस को लोग इसलिए कहते हैं कि अर्थात तो वास्तविक है उपमान प्रमाण से न्यायिक का मत में जो क्रमा होगा वो शक्ति ज्ञान करवाएगा था था तो अर्थात ये पदार्थ ज्ञान नहीं करवाए ये शक्ति ज्ञान करवाएं तो मीमांस तो लोग इसलिए कहेंगे कि अनेन सदृशी मदिया गौ कहने से अभी मदिया गौ ये सामने में है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसको उपमान प्रमाण से उपमिति ये होगा वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए नया एक लोग कहेंगे कि शक्ति का ग्राहक है ये द्रव्य का ग्राहक नहीं है द्रव्य विषय का प्रमाण नहीं करवा रहा है मीमांसा के लोग द्रव्य को सब प्रमाण करवाए ये प्रत्यक्ष नहीं है सदृशी मदिया वो प्रत्यक्ष नहीं है सदृश कहते हैं तब बोलती भी है कैसा वो जैसे। तो नहीं। नहीं, तब तक तो ये उपमान प्रमाण नहीं है तब तक तो, तो खाली शब्द सु, सुना है इसलिए कहते हैं ना, आगे वनम गतः आगे पिंडम दृष्टवा कहते हैं पिंड देखने के बाद अतिदेश वाक्य स्मरण होने के बाद उसको ज्ञान होता है अयम गवय पिंड वाच्ययम गवय शब्द वाच्य अयम गवय शब्द वाच्य ये उनका मत में नहीं वाच्यों वाच्यों वाच्यों है नयाय में उपमित है अयम गवय शब्द वाच्य अर्थात वाच्य वाचकों का संबंध ज्ञान उपमित प्रमाण करवा जाए उसी का शक्ति क्या सादृश ही प्रमाण है कोई जो अन्य सदृशी मदिया किंतु गो प्रत्यक्ष नहीं है उपमिति गौ मतलब गौ में ये सादृश्य ये प्रत्यक्ष हो रहा है क्या नहीं, नहीं हो रहा है वही जो अर्थात तो गौ ये सादृश्य विशिष्टा है यही उपमिति का प्रमाण हो जाएगी प्रमाण हो गया सादृश्य प्रमाण हो गया वो जो गौ सादृश्य विशिष्टा गौ वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हो क्ष है प्रम, मतलब वो विशिष्ट गत्यक्ष है किन्तु गो कि को तो अभी वो विषय भी नहीं कर रहे हैं न उसका जो वाक्य है इसलिए और मतलब वो को प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है कि तो वो उसका अभी विचार का विषय भी नहीं है अनेना सदृश मदिया गो ये हो गया प्रमाण प्रमाण उसमें सादृश्य गया ये सादृश्य प्रमाण है उसको प्रमिति मतलब तो प्रमा कैसे होगी सदृशी ये जो ज्ञान उसको आया ये प्रमान सदृशी मदिया प्रमेय क्या हो गया ये सादृश्य विशिष्टा ये हो गया प्रमेय प्रमा हो गया अने सदृश मदिया प्रमाण हो गया सादृश्य प्रमाण प्रमेय प्रमाण न्यायिक तो तो लोगों को एक लोग इस प्रकार की मानते नहीं ना क्योंकि तो न्यायिक लोग उपमान के द्वारा शक्ति ग्रहण करवाते हैं तो वो मतलब सादृश्य विशिष्टा गो को ज्ञान कराना न्यायिकों का अभिमुख्य नहीं है तो ये उनका अभिमुख्य है जिसको आप पहले जानते हैं, आप दूसरे वाले सामने आया तो आप उसके ऐसा भी कह सकते हैं, इसके जैसा वो है अथवा उसके जैसा ये है ये दोनों कह सकते तो हैं किंतु इसके द्वारा क्या है ना, उसके जैसा ये जब कहते हैं, तो ये आपको प्रत्यक्ष हो रहा है न सादृश्य तो भी प्रत्यक्ष हो रहा है तो यहाँ आपको क्रमा का विषय क्या हो रहा है वो है मीमांसक लोग होते हैं कहते हैं कि वो अभी जो इसके जैसा वो वो प्रत्यक्ष है क्या अभी वही ये प्रमा का प्रमा होगा किन्तु नयायिक मत में कहेंगे उसके जैसा ये कहते ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसलिए यहाँ उपमान प्रमाण से क्यों ज्ञान होगा ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है इसलिए न्याय के मत में उपमान प्रमाण से ये सादृश्य विशिष्ट पिंडों का ज्ञान नहीं माना जाएगा तो ये वाच्य और वाचकों का संबंध ही न्यायिक वो करवाया जाएगा हाँ तक पर हो गया अर्थात अतिदेश अतिदेश वाक्य से ही इनका उपस्थित हो जाएगा उपमान प्रमाण से उपस्थापक से सत्व न उपमान प्रमाण अतिदेश वो होने से तेसाम तेम प्रकृत अंगाना हो जाएंगे अर्थात यहाँ कोई श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण इसे नहीं आएंगे ये उपमान प्रमाण से आएंगे। जाएंगे ये वे प्रमाण है उपमान प्रमाण यही जो प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्य जब बद आ गया सदृश सद्रिश। प्रकृति सदृश सदृश विकृति कर्तव्य तो ये मुख्य भावना संबंधी प्रकरण को कह दिया गया महाप्रकरण और दूसरा कहता था अवांतर प्रकरण उसके लिए कहते हैं आगे नाइन्टी फोर पृष्ठ संख्या अंग भावना संबंधी प्रकरण अवान्तर प्रकरणम अंग भावना अंग भावना अर्थात अभी अंग हो गया दर्शकूर्ण मास का प्रयाज प्रयाज दर्श मास का अंग हो गया महाप्रकरण से किंतु कभी अन्य कोई उपांग जो कि प्रयाज का अंग बनेगा तो ये किस प्रमाण से बनेगा इसके लिए प्रश्न होने से कहते हैं यह अवांतर प्रकरण क्योंकि मुख्य प्रकरण केवल प्रकृति में होगा कह दिया गया तभी तो प्रकृति का जो अंग हुए अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम इस प्रमाण से नाम प्रयाजादि अंगत्व अभिक्रमण एक, एक कर्म है अभिक्रमण अर्थात घूम करके हवन करना हवन कुंड का चारों तरफ घूम करके हवन करना प्रयाजादि अंगत्व तथा सन्दन से न एव ज्ञाएते सन्दन से पथित तो न्याय ऐसा कहेंगे सन्दंश होता है कहते हैं सणसी जैसे सणसी के द्वारा ये जो अंगारा जो गरम कुछ पदार्थों को पकड़ते हैं तभी तो दोनों पार्श्व में सणसी का दो जो चिमटा जो दो अंश रह करके बीच में वो पदार्थ आ गया तो बीच में आ जाने वाला पदार्थ ये दोनों पार्सो में रहने वाला पदार्थ जिसके साथ जाएंगे बीच वाला भी उसी के साथ जाएगा क्योंकि संडसी अभी वो व्यक्ति का हाथ में है तभी तो वो व्यक्ति का हाथ जिधर जाएगा वो संडसी में जो पकड़ा है वो पदार्थ भी उधर ही जाएगा इसलिए कहा जाएगा प्रयाज का दो अंग पढ़ा गया है कह तो दिया गया कि ये प्रयाज अंग um है ये प्रयाज अंग है और ये दोनों अंगों का बीच में और एक आया है ये किसका अंग नहीं कहा गया अभी ये कैसे निर्णय होगा किसका अंग होगा तो कहेंगे कि ये संद से उसी का अंग माना जाएगा क्योंकि इसका दोनों पार्शो में हुई है तो ये सन्दन से न्याय लग अगर ये अंग ये अवान्तर प्रकरण ये संदर्श न्याय नहीं लगेगा तब कहेंगे कि ये जो दोनों अंग रहे ये सब किसका मतलब ये जो बीच वाला रहा है ये किसका अंग होगा कहेंगे कि ये भी दर्श पूर्ण मास का महाका जो मुख्य प्रकरणी है उसी का ही अंग बन जाएगा क्योंकि दर्श में तो आकांक्षा है इसलिए प्रयाज सब उसका अंग बन रहे हैं और दर्श में आकांक्षा है और जो बीच वाला अंग है उसमें भी आकांक्षाएं किम भाव है कहते हैं जैसे प्रयाज का सब अंग भी अंग बन जाते हैं ये भी उसी प्रकार की मुख्य प्रकरणों से जाकर के दर्श पूर्ण मास में अंग हो जाएगा अगर सन्दन न्याय आप नहीं मानेंगे तो सन्दन से न्याय मानने से वो ये प्रयाज का ही अंग बन जाएगा दर्श पूर्ण मास का अंगों के लिए नहीं जाएगा नहीं तो जैसे सणसी जो दो पार्स साइड हो गया वो हाथ में लगे हुए हैं अभी अगर आप कहेंगे कि ये बीच वाला जो अंगारा पकड़ा है ये अगर सन्दन से न्याय नहीं लेंगे कहेंगे तो अंगारा भी हाथ का अंश हो जाए ऐसे शनस का दो अंश हाथ का हो गया ये भी हो जाए इसी प्रकार के किन्तु कहेंगे नहीं नहीं वो जिसका अंदर में है उसी का ही अंग हो जाएगा अर्थात ये दर्शक पूर्णमाश के लिए नहीं जायेगा तो यदि अभी वो प्रयाग का जो दो अंग उसका दोनों पार्शो में है उनके साथ नहीं जाएगा कहेगा महाप्रकरण है उसके साथ चला जाएगा उससे कोई कोई नहीं ना? तो है, अंगो है।, है नहीं ना अंगों का अंग है का अंग है अभी अंग का अंग है ऐसा निश्चय नहीं हुआ नंग है ऐसा निश्चय नहीं हुआ न अभी किधर जाएगा ये निर्णय नहीं हुआ हैं के मुख्य उसका दो दो प्रयो रादी, प्रयो रादी है। उसका किंतु तो आकांक्षा है जिसमें में आदि मुख्य प्रकरण का आकांक्षा में जाकर के जोड़ रहे हैं उसी समय ये भी जाकर के जुड़ जाएगा साथ में जाएंगे अगर हम कहेंगे जाति पहले चले गए और उसका आकांक्षा पूरा हो गया ये बच जाएगा आपका प्रश्न ये है नहीं नहीं से जाते कि ये वो तो जाएगा क्योंकि ये जो अंग है अंग मुख्य प्रकरण में जा रहे हैं ये भी चला जाएगा साथ में संघर्ष नहीं मानने से ये भी मुख्य में चला जायेगा मुख्य में जाने से ना ये जो फिर अंग है ये अंग का पूरा नहीं होगा ये जो दोनों अंगों का बीच में जो आया ये ये अगर चला जाएगा मुख्य में तो अंग पूरा नहीं होंगे उनका आकांक्षा रह जाएगा अंग का आकांक्षा भी आकांक्षा है अंगों का भी आकांक्षा है, है अभी और एक मिल रहा है एक इधर जाएगा अंग में जाएगा अथवा तो मुख्य में जाएगा ये प्रश्न चल रहा है कहते अंग में क्यों जाएगा मुख्य में भी जा सकता है कहते न हम एक न्याय है ना समर्ष न्याय ये होने से मुख्य में नहीं और मुख्य में नहीं जाएगा तो तो जा तो मुखिया में चला जाएगा तो ये अंग अधा रह जायेंगे उनका आकांक्षा पूरा नहीं होगा क्यूँकि यहाँ अंग होना चाहिए अंगों का अंग होना चाहिए जब मुखिया में चला गया तो इनका अंग पूरा नहीं होगा तद अभावे च अगर संदन से न्याय नहीं मानेंगे तो अविशेषात सर्वेषम फल भावना कथम भावे न ग्रहण प्रसंग न जो आर्थिक भावना उसका कथम भाव जो अंग जाकर जुड़ रहे हैं उसके साथ ही ये भी चला जाएगा तो प्रधान अंग तो आपत्त्य दो अंगों के बीच में ये पड़ा गया तो ये दो अंगों के जैसे जाकर के प्रधान में जोड़ रहे हैं ये भी जाकर के जुड़ जाएगा तो ये प्रधान का, ये प्रधान का अंग हो जाएगा ये दो सौ प्रधान का दो अंग हो गए वो दो अंग का बीच में और एक पढ़ गया ये जो दो अंग ये प्रधान में जाकर के जोड़ रहे हैं प्रकरण महाप्रकरण से अगर आप अवान्तर प्रकरण संदर्श ऐसे एक पद चीज नहीं मानेंगे अवान्तर प्रकरण ही संबंध सर अगर उसको नहीं मानेंगे ये जो दोनों अंगों का बीच में पढ़ा गया वो भी अभी आपके पास एक ही महाप्रकरण बस गया प्रमाण वो जाकर के मुख्य में लग जाएगा तो इसीलिए किंतु तो मुख्य में नहीं लगना है क्योंकि अंगों को भी चाहिए यहाँ ये जो बीच वाला है पतित्व जो है वो मुख्य में नहीं जाना है वो अंग में जाना है क्यों अंग में भी आकांक्षा है तो अंग में आकांक्षा है अगर वो सन्दन शो पतित्व वाला मुख्य में चला जाएगा अंगों का आकांक्षा अभी नहीं होगा तो ये दोष है आएगा प्रधान अंग में हो जाएंगे प्रधानस्य अंग हो जाएंगे प्रधानस अंगो हो जाएगा यह हो जो संतान से पथित है अंगो में आकांक्षा बना रहेगा यह दक्षिणी पार्श्व में टीका में देखिए प्रधान अंगत्वते प्रति की दिया है पंचम पंक्ति का अच्छा चतुर्थ पंक्ति का अंतिम दिया प्रकरण अविशेषाद दिया सभी जा करके दर्शक पूर्ण में अंग बन जाएंगे क्यों कहते प्रकरण अविशेषात अभी एक ही आपके पास महा प्रकरण रहा सर्वेशा प्रयाजादिनाम अभिक्रमणादी नाम च प्रयाज भी और अभिक्रमण भी ये सब तो रूपेण सब जाकर के प्रधान का अंग बन जाएंगे प्रधान अंगत्वापते अर्थात दर्शादि प्रधान अंगत्वापते दर्शपूर्ण मास ये प्रधान होगे गए उसका अंग बन जाएंगे तथा अंगत्व अभिक्रमण ये प्रयाजाति का अंग है ये ग्रहण के विषय में सन्दंश से अभाव सती ये होना चाहिए अभिक्रमण प्रयाज का प्रयाज हो गया दर्श पूर्ण मास का अंग त तो अगर संदर्श नहीं रहेगा दर्शादि प्रधान याग प्रकरण पाठ अविशेषाद दर्शादि प्रकरण में जैसे प्रयाज का पढ़े गए हैं ऐसे ये भी अभिक्रमण भी पढ़ा गया पाठ और अभिशेषाद प्रयाजादिपत अभिक्रमणादीना दर्शादि फल भावनाया प्रयाज जैसे दर्श पूर्णमास में जाकर के हमको बन जाता है इसी प्रकार की अभिक्रमणादीना दर्शादि फल भावनाया दर्शादि दर्शपूर्ण मास इसका फल इति कर्तव्यता आकांक्षाया ग्रहण प्रसंग दर्शादि का जो इति कर्त्तव्यता रहा उसमें जैसे प्रयाज ग्रहण हो जाता है अभिक्रमण भी ग्रहण हो जाएगा तो मन से दर्शादि प्रधान याग अंग पथेर ये दोष आ जाएगा इसलिए तद संधन से न्ञातुम शक्य थे संधन से से निर्णय होगा ये दर्शक का अंग नहीं होगा ये तो प्रयाज का अंग होगा ये अभिक्रमण आगे दिखाएंगे अभिक्रमण कर आज तक ओम तोमाश्यूर्णश पूर्णिष्य ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य